नमो ब्रह्मा ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुर पंचमंत्र का भाष्य चले थोड़े हुआ था भाष्य आत्मा संवेदनास्वभा चेत तत्संसर्गाद विषय सिद्धिसंभवाचुरादिवैृरत्यम से आशंक आ संवेदन ज्ञान स्वभाव आत्मा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म चिद्रूप तो ज्ञान के संबंध से प्रकाश के संबंध से विषय का प्रकाश हो जाता है ज्ञान संबंध से ही विषय की घटादि विषय की सिद्धि हो जाएगी चक्षुरादिइंद्रिय की क्या आवश्यकता है वैृत्यम ये आशंका दर्शनादि क्रिया निवृत्त्यर्थानी तो चक्षुरादिकरणी क्रिया निवृत्ति के लिए संपादन करने के लिए कारण है करने के बिना क्रिया नहीं होती है कुठार होने पर कुठार है कर्ण है तभी क्रिया होती कुठार में उद्यमन निपातन क्रिया तब उच्छेदन होता है इसी प्रकार दर्शनादि क्रिया संपादन के लिए चक्षुरादिकरण है टीका में दर्शनादि क्रिया क्या है अंतकर्ण वृत्ति दर्शनादि क्रिया दर्शनादि क्रिया क्या है अंतकरण वृत्ति अंतकर्ण का परिणाम चक्षु का संबंध घट के साथ होता है जब चक्षु चक्षुरादि इंद्रिय रूप छिद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर जाकर के विषय देश में संबद्ध होता है घट बाहर है चक्षु छिद्र जैसे हुआ जैसे घट में छिद्र हो तो पानी बाहर निकल करके गिरता है चक्षु छिद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर जा करके के देश में संबद्ध होता है अंतकर्ण वृत्ति होने पर यदि वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंबित होता है वृत्ति तो जड़ है तो चिदाभास के संबंध से उसमें प्रकाश रूप आ जाता है तो उसको ज्ञान शब्द से कहते गौण ज्ञान अंतकरण वृत्ति है क्रिया उसके लिए चक्षुरादि इंद्रिय चक्षुंद्रिय नहीं हो तो मन का संबंध घट के साथ नहीं हो सकता है इंद्रिय के द्वारा ही मन बाहर जाता है साह च आत्मा संविधेयक रस से असंग उदासीन से विषय संसर्ग ब्रह्म हेतु आत्मा है संविधेयक रस ज्ञान रूप है असंग है उदासीन नहीं। असंग आत्मा चिद्रूप का विषय के साथ संबंध नहीं होता है वास्तव संबंध नहीं होता है दृश्य मिथ्या है दृघ सत्य है सत्य और मिथ्या वस्तु का संबंध नहीं होता है वास्तव संविध एक रस असंग है उदासीन है तो विषय के संसर्ग नहीं होगा तो भी अंतर्ण वृत्ति के द्वारा ही वृत्ति का जब संबंध होता है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है वृत्ति प्रतिफलित प्रति चैतन्य का संबंध लगता है तो चेतन का संबंध आ घट्ट के साथ हुआ इसे भ्रम होता है विषय संसर्ग भ्रम का हेतु जो दर्शनाधिक्रिया अंतकर्ण वृत्ति विषय के साथ चिद रूप असंग आत्मा का संसर्ग, संसर्ग संबंध रूप का भ्रम होता है भ्रम का हेतु अंतकर्णवृत्ति अंतर्ण वृत्ति के द्वारा ही भ्रम होता है चैतन्य का संबंध घट्ट के साथ हुआ असंग है चैतन्य उसका प्रतिबिंब होता है वृत्ति में वृत्ति का जो संबंध हुआ घट के साथ तो वृत्ति प्रतिफुलित प्रति चैतन्य का भी संबंध हुआ हो इसे होता है भान होता है तनपत्ति तो अर्थानि चक्षुरादिनि भवन सार्थकानी ऐसे विषय के साथ संसर्ग चैतन्य का होता है इस प्रकार जो भान होता है वो तो ब्रह्म है तो ऐसे इस प्रकार भान के लिए चक्षुरादि इंद्रि सार्थक होते हैं तुक्तरी साकम इसी प्रकार सार्थक है, कहते हैं इदंज असं आत्मन सामर्थ्याद अवगम्य आत्मा की सामर्थ्य से निश्चित होता है टीका में कर्ण साक प्रकृत से संविधमा असंगद सत्वयबंधनुपत्तिया तत्संब्रांति कारण अंतकृत्ति विशेष अपेक्षा निर्धारित कर्ण उक्त साथक जो इंद्रिय का सार्थकत्व कहा गया अंतकण वृत्तिपर्शनाद्रिया संपादन करने के लिए तभी साधक कहा ये जो सार्थकत्व है प्रकृत संविधिमात्र से असंगवादिव जो संविधि मात्र चिद्रूप है आत्मा वो तो असंग है असंग होने के कारण सब अपना वास्तव संबंध विषय के साथ नहीं हो सकता है सतो विषय सम्बन्ध अनुपतिया त तो संबंध भ्रांति कारण विषय के साथ सिद्ध असंग आत्मा का संबंध की भ्रांति होती है भ्रांति का कारण है अंतकरण वृत्ति अंतकर्णुवृत्ति का संबंध होने से भ्रांति होती चैतन्य का संबंध हुआ क्योंकि अंतकर्ण वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब है सूर्य के प्रतिबिंब जल में दिखता है अंतकर्ण में इसे चिद आत्मा का प्रतिबिंब होता है चिदाभास। अंतकर्ण के संबंध होने से चिदाभास का भी संबंध हुआ ऐसे भ्रांति होती है ये भ्रांति कारण अंतकरण है वृत्ति ये वृत्ति विशेष अपेक्षा निर्धारितम निर्धारित हो गया निश्चित तो हुआ इदम से जो कहा गया आत्मा न सामर्थ्या अवगम्य आत्मा में तो असंग उदासीन है विशेष संबंध नहीं हो सकता है तो भी संबंध की भ्रांति होती है तो भ्रांति होने से अंतःकरण वृत्ति के द्वारा ही संबंध की भ्रांति होती है आत्मनो संविद मात्र स्वभाव तो है कथम कर्तृत्व व्यपदेश इतिहास आत्मा यदि संविद मात्र चिद रूप ज्ञान रूप तो फिर उसको कर्ता कैसे कहेंगे यो वेदम मनवानी स आत्मा जो जानता है जो जानने वाला कर्ता होता है कर्ता कैसे होगा चिद संविद मात्र है कर्तृत्व तो रहेगा तो उसमें विकार हो जाएगा क्रियाजनकत्वकर्तृत्व विपदेश कैसे हो गया इतिहास आत्मन आत्मा में जो कर्तृत्व कहा गया क्रियाजनक ने कर्तृत्व नहीं आत्मन सत्तामात्र ज्ञानकर्तृत्व न तो व्यापृतया सत्तामात्र से ही ज्ञानकर्तृत्व न कि व्यापार करके व्यापार विशिष्ट होकर कर्ता होता चैत्र अच्छा मित्र कुलाल किंतु तो आत्मा सत्तामात्र करता कुछ करके नहीं दृष्टान्त से राजा करता है स्वामी करता है सन्निधि मात्र से वृत्त काम करने में लग जाता है कुछ नहीं करके इसी प्रकार ये सत्ता मात्र से करते सूर्य प्रकाश थे प्रकाश करते तो कुछ सूर्य में नहीं है सूर्य है तो प्रकाश है यशो अक्षिणी इत्यादि वाक्यम प्रपंचित यशो अक्षिणी पुरुष दृश्यते विस्तार से कहा गया स तत्र स परियति इत्यादि फलवाक्यम प्रपंच इंद्रियाभ्यो मनस वैलक्षण दर्शयती अने के अभी मन में विलक्षणता है, है दिखाते हैं मनुष्य भाष्य में यहाँ सभी तो प्रकाशन कर्तव्य न तो व्यापततः तदव सूर्य प्रकाश कर्ता घटपटादी प्रकाशकरण के लिए सूर्य में कोई व्यापार होता है ऐसा नहीं व्यापार करके ही घट का प्रकाश होगा अब व्यापार नहीं होगा तो घटक का प्रकाश नहीं होगा ये नहीं है सत्ता मात्र ही प्रकाशन कर्तृत्व तो है जिसके साथ संबंध है उसका प्रकाश हो गया सत्ता मात्र है इस प्रकार आत्मा करता है सत्ता मात्र से ही कुछ करके नहीं इंद्रिय अन्य इंद्रिय से मन में विलक्षणता दिखाते मनुअसी आत्मन दैवम चख्यु दैवम का तो अप्राकृतम प्राकृत नहीं प्राकृत नहीं मतलब इतरे इंद्रिय ही असाधारण अन्य इंद्रिय के साथ समान नहीं विलक्षण है अन्य इंद्र के अभी आत्मा अन्य इंद्र तो वर्तमान विषय को ग्रहण करेंगे मन के द्वारा अतीत भविष्यत का भी ज्ञान होता है चक्षु मन को चक्षु कैसे कहेंगे चष्टे पश्यति अनेन इति चक्षु चष्टेति चक्षु चक्षुत अन दो प्रकार हो जाएगा उनादि सूत्र है चक्ष है सित चक्ष से उसी प्रत्यय होता है उसी का रहता है उस चक्षुस बन जाएगा उसी ति होता है चक्षु बनता है जो चष्टे चक्षु अथवा पश्यते त्य नहीं ति चक्षु दर्शनकर्ता को भी चक्षु कहेंगे जिसके द्वारा देखता है वो भी चक्षु है तो माना चक्षु है टीकामें तुष्ठे भी कुत तो दैवत्व आशंकिया मन दर्शन का करता अथवा मन के द्वारा ज्ञान होता है इसलिए चक्षु गया मन चक्षु हो कोई बात नहीं किंतु तो दैव क्यों हुआ अथ लौकिक साधारण इत्याशिया वर्तमान काल विषयाण से अथ अदैवानीताषया वर्तमान काल, काल रसन इंद्रिया वर्तमान काल विषयाण चक्षुसनेणींद्रिया वर्तमान काल विषय को ग्रहण करके वर्तमान काल विषय उनका विषय वर्तमान काल में संबद्ध वर्तमान गृह्य चक्षुरादि ना ऐसे कुमार लट्ट ने कहा है जब संबद्ध इंद्रिय संबद्ध हो विद्यमान वर्तमान हो तब चक्षुरादि इंद्रिय से ग्रहण होता है अतिथ का ग्रहण नहीं होता प्रत्यक्ष नहीं होता है भविष्य का भी अतो अधिता अन्य इंद्र दैव नहीं है केवल वर्तमान काल विषय को ग्रहण करेंगे किंतु मन से विलक्षण है मनस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धिकरण अतीत भविष्यत विषय का ज्ञान का करना अनुमान के द्वारा शब्द के द्वारा ज्ञान होता है मृत तोषम च मृत तोष अस्त इंद्र में जो दोष है वो नहीं है सूक्ष्म व्यवहारदि सर्वउपलब्धिकरण च सूक्ष्म वस्तु ज्ञान व्यवहिता के ज्ञान चक्षु से संबद्ध वस्तु का ग्रहणों का चक्षु से असंबद्ध का नहीं किन्दु मन से आंख बंद कर बैठा है ध्यान करके मन से सारा ब्रह्मांड चिंतन करता है व्यवहित वस्तु का भी ज्ञान होता है रूप रस गंध स्पर्श कोई भी हो एक एक विषय के लिए अलग अलग इंद्रिय किंतु रूप का ज्ञान स्मरण ज्ञान अनुमान के द्वारा शब्द के द्वारा रस का गंध का स्पर्श सबका ज्ञान मन से होता है सर्व विषय उपलब्धि कारण होता है मन इसलिए दैवन चक्यु का आगे मन को सब मुक्त स्वरूपापन्न ये जो ऐसा जानता है आत्मा है मुक्त स्वरूपापन्न अविद्याकृत देहेन्द्रिय मन वियुक्त देहेन्द्रिय मन सुबह अविद्यात है अविद्यात देहेन्द्र मन से वियुक्त हो गया स्वरूप सिद्ध स्वरूपापन्न स्वरूप में स्थित हो गया ज्ञान होने के बाद सर्वात्म भावमापन्न वही सर्वात्म रूप सर्वेशा आत्म रूप है एक ही आत्मा सबका सर्वव्यापक है अंतकर्ण भिन्न भिन्न है देह भिन्न भिन्न है अंतकर्ण में भिन्न भिन्न है सबके अंतकर्ण में उसका प्रतिबिंब दिखता है चिदाभाषा अंतकर्ण जैसे घड़ा भिन्न है तो चंद्र का प्रतिबिंब अनेक दिखते हैं इसी प्रकार सबके शरीर में अंतकर्ण में प्रतिबिंब होता है चिदा आपका सर्व बिंब रूप एक होते हुए भी तत्त्वत प्रतिबिंब में अहम बुद्धि होती है वो जब निश्चित तो हो जाता है कि मैं प्रतिबिंब नहीं बिंब रूप हूँ एक ही आत्मा है वही सबका आत्मा है जो आपका वास्तव स्वरूप है वही सबका आत्मा सर्वात्म भाव आपना सन ऐसा व्योमत आकाश के समान व्यापक है विशुद्ध है शुद्ध है अंतकरण में दोष है जल में महिला कंपन है तो चंद्र में आकाश में प्रतिमा में दिखता है आकाश तो शुद्ध है इसी प्रकार आत्मा शुद्ध है अंतकर्ण में अशुद्धि है उसके कारण आत्मा में अशुद्धि दिखती है विशुद्ध है सर्वे स्वर मनोपाधि मन है सर्वे स्वर की उपाधि है उपाधि वाला मनोपाधि रहस्य एतेन ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्र प्रकाशवत नित्य प्रततन दर्शन प्रसन्न रमते इसे जो ईश्वर सर्वेश्वर स्वर रूप मन उपाधि कहे मन ही उपाधि ये मन ही उपाधि उपहित ईश्वर मन ही सब काम व्यस्तु को भी सवित्र प्रकाशवत जैसे सूर्य प्रकाश निरंतर व्यापक है इस प्रकार निरंतर व्याप्त है उसी ज्ञान से देखता हुआ को रमण करता है टीका में आगंतुको दोष मृ आगंकोदोषराहत मृदयोषत्व मृतितोष अर्थात आगंतुको दोष नहीं है मन में सर्वेवर व्यज्यत युद्धे मनसी तन्मन सर्वेवर मन शुद्धों ने पर ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है ईश्वरसर्वभूता हृदय शुन ठति हे व्यापक सर्वत्र व्यापकसर्वे केवल हृदय बाहर नहीं बात नहीं सर्वत्र है तो हृदय में भी है सर्वत्र है तो पाषाण में भी है मूर्ति में भी है सर्वत्र होने से सर्वत्र होने से सूची के छिद्र में आकाश भी है सबके अंदर हृदय में तो हृदय से अर्जुन तिष्ट कहानी का अभिप्राय हृदय में बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है सर्वत्र होने पर भी अग्नि सर्वत्र होने पर भी सर्वत्र अभिव्यक्ति नहीं होती है घर्षण आघात दिन से दिवाली में भी अग्नि प्रकट हो जाती है तो इसी प्रकार अंतकण शुद्ध होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है सर्वेवर व्यज्य विशुद्ध जो अंतकण मन शुद्ध हो जाने पर ही सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति होती तन्म सर्वेवर मन को सर्वेश्वर का तुपाधि सर्वेश्वर हो क्या मन मन उपाधि मन उपाधि ईश्वर ईश्वरेण तदिव्यंजकन ईश्वरेण भाष्य माया ईश्वरे न, न मनसा ईश्वर मनसा ईश्वर ने कहा था तद अभिव्यंज के न ईश्वर का अभिव्यंजक हो गया मन ईश्वर मन एक कैसे होगा ईश्वर ने थी ईश्वर अभिव्यंजक है न मनसा अभिव्यंजक हो भी ईश्वर शब्द से कह दिया अब ईश्वर का अभिव्यंजक है मन? मन से उसकी अभिव्यक्ति होती है सर्वव्यापक होने पर भी मनुष्य वन द्रष्टव्य मनुष्य द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती तो ईश्वर का अभिव्यंजक मन के द्वारा ही काम्य वस्तु को ग्रहण करता है अविद्यादि प्रतिबंधक अभाव मन सा नि प्रत दर्शन निवृत्ति स्वरूप चैतन्यन पश्योजना भाष्य में दिया है सवित्रकाशवत नित्य प्रततेन तनु विस्तार से निष्ठा प्रतत व्यापक दर्शन ज्ञान टीका मी कह दिया अविद्यादि प्रतिबंधक स्वभावत अविद्यादि प्रतिबंधक नहीं होने से मनसा नित्यम प्रतत्म दर्शनम मनसे नित्य व्यापक होता है दर्शन प्रतम वितृत ज्ञान नित्य अभिव्यक्ति स्वरूपम नित्यम अभिव्यक्ति स्वरूपम य सि अभिव्यक्त स्वरूप चैतन्य नित्य है प्रतिबंधक से अनभिव्यक्त अज्ञान के कारण अप्रतित ऐसे लगता है उसी चैतन्य से मन पश्चन मनुष्य ग्रहण करके रमन करता है भाष्य में कान कामन ये विषय नष्टि किसी काम को ये ब्रह्मणी लोके ब्रह्म लोक में स्थित हिरण्य निधिवत बाह्य विषयासंगा अन्यता हिरण्य के निधि हिरण्य बहुत संपत्ति को रखने के लिए भूमि में गाड़ कर रखते करते आदि भय से निधि कहते उसको धरोहर हिरण्य के निधि इस प्रकार मिट्टी के अंदर है मिट्टी ढाक कर रख रखते पता नहीं चलता कभी कभी कोई रखते हैं पुत्र आदि को नहीं बताते छिपा कर रखते हैं मर गए पुत्र पुत्र आदि उनको पता नहीं चलता है हे जमीन में स्वर्ण आइए भूख ही रहते हैं भोजन कम गरीब हो गए तो क्यों ज्ञान नहीं नीचे हिरण्य है करके जब कुछ निधि शास्त्र से कोई बताया आप तो संपत्ति निकालो कभी कभी मकान बनाने के लिए खुदाई करते तो निकल अंदर से निकलता है ऐसे बहुत स्थानीय में होता है कहीं कहीं मकान के लिए खोल खुद, खुदाई करते हैं अंदर से कहीं कुछ मूर्ति मिल जाती कहीं कुछ चिन्ह मिल जाता है मुद्रा मिलती ऐसे होता है तो उसको हिरण ने प्राप्त करते जिस प्रकार हिरण ने निधि मिट्टी आदि के द्वारा ढक गई है इसी प्रकार ये ब्रह्म लोक में सब काम है आपके हृदय में सब कुछ है बाह्य विषय आसंग अनृत न अपी अपही बाह्य विषय में जो आसंग है आसक्ति आत्मा से अतिरिक्त विषय को बाह्य कहते हैं अनात्मा विषय सब अनात्मा है उसमें सत्यत्व बुद्धि होकर आसक्ति होती वो आसंग आसक्ति रूप अनुत मिथ्या से ढका गया आत्मास्वरूप ब्रह्मस्वरूप जितने जितने विषय में आसक्ति इतने इतने आत्मा आच्छादित है जब विषयासंग छोड़ दे ढाकने वाले विषयासंग मिथ्यावृत्त हट हट जाए तो स्पष्ट अभिव्यक्ति होती वो तो सब कुछ आत्मस्वरूप होने पर भी अज्ञान से आच्छा दीता है अज्ञान नावृतम ज्ञान अज्ञान से ढका गया अन्य आसक्ति रूप से ढका गया है जितने ब्रह्मलोक में काम है संकल्पमात्र लभ्या संकल्पमात्रे न लभ्या प्राप्त भवंती संकल्प मात्र से सकल मतृश मनसा पश्यमते मन से उसको जानता हुआ रमन करता है टीका में आगे मंत्र है तम वाए तम इत्यादि तम वाए तेवा आत्मासते तस्वे आत्ता सर्वे का सर्वान् लोकान आपनोति सर्वान् काम यस्त आत्मादजाती हजापतिवाच प्रजापतिवाच प्रजा तम वा एम देवा आत्मासते ये देवता इस आत्मा की उपासना करते हैं तस्मा सर्वे लोक आत्तालोक उनको प्राप्त है देवताओं को कर्म कर्मफलोकमा काम, काम्यम वस्तु भी देवता है अभिलाषोपनी च इच्छा मात्र सब भोग्य वस्तु देवताओं के प्राप्त हो जाता है क्योंकि देवता इसकी उपासना करते हैं सर्वांच लोका नर्वांच कामान देवताओं को प्राप्त तो हो जाता है किंतु हम लोगों को प्राप्त होगा या नहीं श्रुति कहती जो उसको जानता है वो सब लोग को सब काम को प्राप्त करता है कोई भी हो सर्वाश लोका निय सब काम काम मानव विषय भिश, को यह तम आत्मा नाम अनुविद्य भी थी जो उसे आत्मा को अनुविद्य अनुपश्चात गुरु आचार्य शास्त्र वाक्य से श्रवण करके फिर साक्षात्कार करता है इतिहा प्रजापतिवाच प्रजापतिरूपच ऐसा ही प्रजापति ने उनको उपदेश किया था प्रजापतिरूपाच प्रजापतिरूपाच दो बार कहा गया प्रकरण समाप्ति के लिए टीका में तम वाई तम इत्यादि व्याच्चे यस्माश इंद्रा प्रजापति उत्त आत्मा तस्मा इंद्र को प्रजापति ने कहा इसलिए ततः तम आत्मा अद्ये देवा उपासन करके आत्मा की उपासना अब अभी भी देवताल को करते हैं तदुपासनाचा तो सर्वे आता आत्ता आत्ता प्राप्त सर्वे चा सौक सव काम प्राप्त टीका में पदार्थमुक्त वाक्यद इंद्रे एक एक एक पदार्थ करके पूरा ही वर्षा प्रजापत ब्रह्मचर्य तत्ल प्राप्त देवरि अभिप्रा जिसके लिए इंद्र एक शतम का कितने है? एक से एकाधिकम शतम एक से एक वर्ष प्रजापति में ब्रह्मचर्य वास किया यही तो उसके ज्ञान हो सर्व काम लोक प्राप्ति कैसे होगी उसका फल है प्राप्तम देवी रीते देवता लोक ने भी प्राप्त किया ज्ञान से टीकाने सर्वांश इत्यादि वाक्यम आशंक उत्तरत्व उतरत, उत्तरत्व न उत्थ्य व्याचि आगे स सर्वाँ से लोकान आपनोति सर्वांश काम यस्तम आत्मा मनो विद्यती प्रजापतिवाच ये जवा आशंकाउर उत्थ्य व्याचि कि शंका की निवृत्ति के लिए वो वाक्य कहते भाष्य में तुक्त देवाना महाभाग्यवाद न तो इधान मनुष्याण अल्पजीव मंदत्त संभवती थी प्राप्त इदम उच्य थे कहते ये तो ठीक है देवाना महाभाग्य देवता तो महाभाग्य महत भाग्य में समते महाभाग्य बड़े भाग्यवाने है महा, महा पुण्य करके देवत्वों को प्राप्त करते स्वर्ग में है उनको सब लोक प्राप्त हो सब काम प्राप्त हो वो तो ठीक है न तो इधानी मनुष्यान अभी जो मनुष्य है उसको क्या प्राप्त होगा देवताओं को प्राप्त हो जाता ठीक है मनुष्य को तो प्राप्त नहीं हो हमको क्या मिलेगा उसे इन मन मनुष्य के प्राप्त नहीं होगा अल्पजीवी तत्व ये तो बहुत शीघ्र मरते हैं अजरा अमरा देवा देवता को अजर अमर कहा गया जरा जरावस्था वृद्धावस्था तो होते नहीं स्वर्ग में हमेशा एक तीस वर्ष उम्र जैसे रहते हैं पूरा भोग करने के लिए जाते हैं वहाँ भोग करने के लिए जब पुण्य समाप्त तो हो जाएगा जैसे बर्फ़ पिघल जाता है सर इसे पिघल गया समाप्त तो हो गया अब वृद्धावस्था होगा दांत गिरेगा बाल पकेगा मरेंगे ऐसा नहीं तो ऐसे तो तो ही समाप्त हो जाते हैं किंतु दीर्घ काल रहते हैं बहुत दीर्घ हजार हजार वर्ष कितने रहेंगे अरे मनुष्य तो अल्पजीवित हो हजार क्या शो क्या सो के भी कितने तो पचास हाथ उसके भी पहले भी कितने चल जाते हैं अल्पजीवी तत्व तो तो क्या प्राप्त तो होगा सर्व काम सब लोग तो फिर ज्ञान भी कैसे होगा उनका तो ज्ञान है देवताओं को सब ज्ञान जानते हैं ये तो मंदत तरफ ज्ञा अल्प तरह बुद्धि वाले है ये कहाँ ब्रह्म का ज्ञान को प्राप्त करेंगे और ऐसे कहाँ प्राप्त करेंगे ये संभव नहीं ऐसे प्राप्त होने पर कहते ये बात नहीं अभी भी जो इस को जान करके आचार्य से श्रवण करके साक्षात्कार करता है वो भी सब लोग को सब काम को प्राप्त करता है ये इसमें श्रुति प्रमाण है स सर्वाश्यलोकन आप सर्वांश कामान इधानी एदा, तनोपी इधानीम भव इधानीन तन अभी होने वाले भी अभी भी कोई साक्षात्कार करता है तो प्राप्त करता है कोसव कौन है इंदिराधिपत यस्तम आत्मानम अनुविद्य बिजा जिसे इंद्र को ज्ञान हुआ प्रजापति चला गया किन्द्र इंद्र को ज्ञान हुआ प्रयत्न करते लगातार प्रयत्न करना होता है प्राप्त करने के लिए सामान्यतः तो लोग थक जाते हैं और वैराग्य ठंडा हो जाता है वो तो, तो हो गया सुन लिया और क्या सुनेंगे कभी वैराग्य नहीं होता है तो भंडारा खा लिया और क्यों खाएंगे घूमना फिरना हो गया और क्यों घूमेंगे ऐसा वैराग्य नहीं होता है बहुत स्थित देख लिया और क्यों देखेंगे जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे ऐसे वैराग्य नहीं होता है भाई वेदांत श्रवण कर ले और क्यों करेंगे ध्यान कर ले और क्यों ध्यान करेंगे ये वैराग्य सरल होता है बैराग्य तो विशेष है प्रपंच से होना चाहिए परमात्मा प्रम, से क्या चल रहा है? है जिसको बैराग्य पहले से हुआ ही नहीं जबरदस्ती कैसा पत्र पहना है तो वो क्या है अगर चाहता है कभी कैसा पत्र फेंकना है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कैसा पत्र पहना हुआ उनका चाह सामने दिखता है कभी इसको फेंक करके साधु सा, बन जाते हैं लक्ष्य को भूल जाते हैं बैराग्य ठंडा पड़ जाता है कर्तव्य भूल करके अन्य काम प्रपंच के लिए तो वैराग्य नहीं होता है साधन से वैराग्य यह स्वाभाविक है इंद्र को ज्ञान हुआ कैसे बार बार बार बार ज्ञान होने तक लगना है तभी प्राप्त होता है कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए कोई लगता है जब दृष्टफल है दृष्टफल में फल प्राप्ति तक प्रयत्न करना पड़ता है जिसका फल अदृष्ट है अदृष्ट है एक बार दर्शन कर लिया तो अदृष्ट हो गया एक बार स्नान कर लिया गंगा जी में फल प्राप्त हो गया एक बार या कर लिया तो फल मिल जाएगा आगे किंतु दृष्ट फल में कभी कोई नहीं होता एक बार खा कर कोई उठ जाता है भोजन करने से तृप्ति होती है थोड़ा एक बार खा दिया आधा रोटी खा लिया और क्यों खाएँगे कभी कोई उठ जाता है नहीं जब तक तो पेट नहीं भरता तब तक तो तो तो खाना पड़ता है एक आधा रोटी नहीं आधा रोटी कम हो गया तो कहेंगे भुखार आ गया नहीं तो कहीं आधा भोजन हुआ पेट भरा नहीं थोड़ा से कम हुआ एक और खाने की इच्छा गुलाब जाम नहीं खाया दिन भर होता है तो भूखा रह गया एक थोड़ा खा करके कभी त्र... नहीं तृप्ति प्रत्यक्ष फल है तो जब तक तो तृप्ति नहीं तब तक तो खाना पड़ता है ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान होने तक लगना पड़ता है व्यास जी ने कहा आवृत्ति असकृत उपदेशात बार बार आवृत्ति करना है ज्ञान होने तक छोड़ना नहीं तभी प्राप्त होगा और थोड़े कर लिया हो गया और क्या करेंगे हो गया और क्या करेंगे नहीं करें तो किसी की हानि है हानि अपनी है बहुत मैं इसे होता है श्रवण कर लिया बहुत हमने श्रवण किया बहुत हमको आ गया है और क्या करना है बैठ बैठ के हम ध्यान करेंगे ध्यान शब्द कह देने से होता है बैठने से नहीं होता है देखना चाहिए कितने समय आत्मा में स्थित होता है मन वो देखना पड़ता है श्रवण करते समय श्रवण सहायक होता है श्रवण मनन दोनों होता है ये करते करते ब्रह्माकार वृत्ति बनती है श्रवर्ण मनन ठीक नहीं करके संशय प्रमेय संशय नष्ट नहीं हुआ श्रवण काल में ही यदि अधिकारी है तो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप हो जाती है और यदि ये नहीं है तो घर में बैठ कर चिंतन करते रहे संशय है जबरदस्ती रटते रहेगा कोई रटने से ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है समझना पड़ता है मनन के द्वारा संशय दूर मत्रयावत अयुतता श्रवण श्रवणम यावत, यावत संशय जब तक तो संशय है तब तक श्रवण करना है अरे मतृर्यावत अयुतता जब तक तो तो अयुत असंभव है तब तो तक तो मनन करना है म, म, मनन करने पर संशय दूर होता है तब अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति बनता है बनती है इसलिए जो अभी भी जो प्रयत्न करता है साक्षात्कार करने के लिए शास्त्रीय मार्ग पर जैसे शास्त्र में कहा गया वही मार्ग है अपने मन से कोई कल्पना करें क्या है हमको पुस्तक लेकर हम पढ़ लेते समझ आ जाता है क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए वही तो कहेंगे वो कहेंगे तो वही है किंतु प्रोक्ता अन्य नै सुज्ञान पृष्ठ कठोपनिषद में यमराज कहते हैं ये अन्य ज्ञानी के उपदेश से ही ज्ञान होता है इसे सर्वत्र अनुविद्य कहेंगे शास्त्राचार्य उपदेश के बाद साक्षात्कार आचार्य के उपदेश और शास्त्र के माध्यम से और शास्त्र का उपदेश आचार्य के मुख से स्वतंत्र नहीं है जो ऐसे अनुविद्य का था शास्त्राचार्य उपदेश के द्वारा अन्वेषण करके फिर बीजानादि का था साक्षात्कार करता है इतिहास सामान्य न कि प्रजापति रूवाजी सामान्य प्रजापति ने कहा सब ज्ञान होगा इन अतः सर्वेश आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्तिश तुल्यवयती अर्थ आत्मज्ञान और फल प्राप्ति सबको तुल्य बराबर है या नहीं कि देवताओं को अधिक मनुष्य को कम ये बात नहीं देवताओं के अपेक्षा मनुष्यों को ज्ञान शीघ्र होता है वैराग्य होने से देवता लोग भोगासक्त होते हैं ज्ञान उनको होना कठिन होता है मनुष्य में जो भोगासक्त ज़्यादा होता है ज्ञान नहीं होगा इसलिए सकता नहीं प्रारंभ के ऊपर छोड़ करके जितने कम से चलता है इतने में संतोष हो करके लक्ष्य को चले लक्ष्य प्राप्त करना तभी प्राप्त होता है और लक्ष्य प्राप्ति को भूल करके भोग में बहिर्मुखता इसमें लग गया आगे प्रगति कैसे होगी इसलिए यदि कोई प्रयत्न करता है सर्वेशम आत्मज्ञान और फल प्राप्ति तुल्य बराबर होता है टीका में यथोक्त फल तशब्देशा आत्मज्ञानम तत्फल फल तत सर्वकामसोक्राति निर्विशेष निर्विशेष्रह्मत्मक विषय दहर विद्या प्रकरण उपास्तु प्रसंगाद्तेथ भाष्यम ध्याचन प्रकरण सप्तेथम इतिहा प्रजापतिवाच प्रजापतिवाच प्रजापतिवाच प्रजापतिवाच दो बार कहा गया है ये प्रकरण समाप्ति के लिए प्रकरण क्या निर्विशेष तो ज्ञान विषय निर्विशेष ब्रह्म निर्गता विशेष यत कोई विशेष ब्रह्म में नहीं गुण क्रिया जाति धर्म कुछ नहीं शुद्ध चैतन्य ज्ञान रूपये निर्विशेष ब्रह्म और आत्मा भी वही है ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान ब्रह्म आत्मा में एकत्व है, है। ब्रह्म ही आत्मा है आत्मा ही ब्रह्म में कोई भेद नहीं है उपाधि के कारण भेद हो, भान होता है वस्तु तो एक ही एक चिद रूप व्यापक आत्मा है सबका आत्मा वही है वही ब्रह्म है, है, है। उसी ज्ञान को एकत्व एक तो ज्ञान को विषय करने वाले प्रकरण प्रकरण में उसे एकत्व ज्ञान का ही निरूपण किया गया दोहरा विद्या प्रकरण ने उपास्य स्तुत्यर्थम प्रसंगाद उत्तम ब्रह्म हृदयाकाश में ब्रह्म का उपासना दहर विद्या ज्ञान उसी प्रकरण उपास्य ब्रह्म की स्तुति करने के लिए प्रसंग से कहा तत्परिसमाप्ति उसी प्रकरण समाप्ति के लिए प्रजापतिरूवाच प्रजापतिवाच ऐसे दो बार आ गया द्वादश खण्ड समाप्त हो गया आगे त्रैवदश प्रपद्ये। पापं। चंद्रे मुखात। शरीरं अकृतं प्रपद्ये। श्याम छबल प्रपद्ये शबला छ्याम प्रपद्य स्वईव रो भीधूय पापम चंद्रइव राहुर्मुखा प्रमुच धूप शरीरमकृत आत्मा ब्रह्म लोकम भवामी अभीसंभवामीति श्याम छबल प्रपदे श्यामशेषक प्राप्त कहा हृदय में स्थित ब्रह्म दुर्गा में उसे सबल है चित्रित चित्रित होने से सबल को प्राप्त करूँ चित्रित ये प्रपंच रूप नाम रूप व्याकरण करने के लिए जो हृदय में प्रविष्ट था पहले श्याम रूप से था गंभीर श्याम हार्द्य ब्रह्म उससे सबल को प्राप्त करूँ ब्रह्म लोक को प्राप्त करूँ ब्रह्म लोक चित्रित और सबला श्याम प्रपति क्योंकि सबल ब्रह्मलोक से मैं श्याम को प्राप्त किया था हृदयाकाश में प्रविष्ट हुआ था नाम रूप व्याकरण करने के लिए और इसलिए अब हृदयाकाश रूप से ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं कैसे प्राप्त करेंगे अश्व रोमानी विध्वय पापम स्व पाप को समाप्त करके जब उपासना करके पाप समाप्त हो जाता है तभी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है पाप को विध्व पाप को छोड़ना कैसे असैव रोमानी विधुओं घोड़े अपने रोम को ऐसे हिला देता है कंपन करता है शरीर में लोम जो पुराने निकल जाते गिर जाता है महिला भी छुड़ जाता है इसी प्रकार पाप को हर छोड़ा करके चंद्र एव राह मुखात प्रमुच चंद्र जैसे राहु मुखा से मुक्त हो जाता है राहु ग्रस्त राहु ग्रास करने पर चंद्र ग्रहण होता है राहु से ग्रस्त हो जाए तो चंद्र शुभ हो गया ग्रहण के बाद इसी प्रकार धूत्वा शरीरम शरीर को कंपन करके समाप्त शुद्ध करके अकृतम कृतात्मा अकृत नित्य को प्राप्त करे ब्रह्मलोक कृतन ही नित्य कृतात्मा कृतात्मा आत्मा ये न से कृतात्मा कृतकृत्य होकर के ब्रह्मलोकों अभिसंभवामी ब्रह्मलोक प्राप्त करो अभीसंभवामी दो बार कहा गया मंत्र समाप्ति के लिए प्रकृत दहर्विद्या शेषभूत जप विधान आरभते प्रकृता जो दोहर विद्या है उसका से से जप विधान करने के लिए आरंभ करते हैं श्यामा दीदी श्यामा छबलम प्रपद्ये इत्यादि मंत्र आमनाय पावन जपार्थ ध्यानाथ वा श्यामा सबलम प्रपद्ये सबला श्याम इत्यादि जो मंत्र है मंत्र पावन पवित्र है जपार्थ ध्यानार्थ जप करने के लिए ध्यान करने के लिए इसी मंत्र का पाठ बार बार करे जप अथवा तो उसका चिंतन करे ध्यान के लिए ध्या श्यामो श्याम का तो गंभीरों वर्णा काला वर्णा को श्याम कह दे गंभीर वर्णा है श्याम इव श्यामो यहाँ श्याम शब्द श्याम सदृश है श्याम सदृश कौन है हार्दम ब्रह्म हृदय में बुद्धि में स्थित ब्रह्म को कहा श्याम हृदय में स्थित ब्रह्म को श्याम के क्यों कहा अत्यंत दुर्भगाह्य तो आता था अत्यंत दुर्भगाह्य जल बहुत गंभीर हो गया काला दिख नील दिखता है बहुत गंभीर होने पर जल इसी प्रकार ये अत्यंत दुर्भगाह्य है अत्यंत सूक्ष्म है और उसके ऊपर कोष डाकने वाले आनंदमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय फिर अन्नमय कोष पाँच कोष उसको ढाकने वाले और उसके बाद अंतगण में राग द्वेष आदि बहुत है बाह्य विषय आसक्ति आसंग ये सब ढकने वाले ये जब सब ढकने वाले हैं तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है अपना स्वरूप होता हुआ भी इसलिए इसको श्याम का हार्दम ब्रह्म ज्ञात्वा ध्याने न इसे हार्द्य ब्रह्म को जान करके ध्यान के द्वारा चिंतन के द्वारा तस्मा श्यामा चवलम प्रपद्य इसी श्याम से श्याम अपना स्वरूप है हार्द्य हृदय में स्थित है उसे सबल है सबल का चित्रित ब्रह्म लोक प्राप्त करूँ सबल इव सबल सबल ही चित्ररूप उसके समान है अरण्यादि अनेक काम मिश्रितवाद अरण्यादि अरस्य न्य अरणवे कहा गया अनेक काम्य वस्तु से युक्त होने से ब्रह्मलोक से साबल ब्रह्मलोक को सबल कहा गया तम ब्रह्मलोक प्रपद्धि श्याम ब्रह्म से ब्रह्मलोक प्राप्त करूँ ये अर्थ है सवलम् का अथ ब्रह्म लोकम प्रपद्ये मनसा शर्यपाता ऊर्धम घसीय शर्यपात के बाद था मन से प्राप्त करूँ ये हार्द्य ब्रह्म हार्द्य से ब्रह्म प्राप्त करूँ ये प्रथम वाक्य हो गया श्यामा सवलम् प्रपद्य ये जो प्रथम वाक्य में कहा गया उसका हेतु रूप है दूसरा वाक्य सबला श्याम प्रपद्ये क्योंकि सबल से श्याम को प्राप्त हुआ इसलिए हिंदी अर्थ में जो तत्व दिया है तथा तो तो ठीक नहीं क्योंकि चाहिए ऊपर मूल में प्राप्त हूँ क्योंकि सबल से शाम को प्राप्त हुआ हूँ प्राप्त होऊँ नहीं ए, प्राप्त हुआ हूँ टीका में दिया है यस्मा भाष्य में टीका में दिया न तरी मुख्या तत्प्राप्ति इतिहास शरीर शरीरपाता ऊर्धव कथम जीव तो ब्रह्म लोक प्राप्ति इतिहास अच्छा पहले अत्यंत पहले अत्यंत दुरवगा ये जो कहा गया हार्दव ब्रह्म को अत्यंत दुरोवगाह्य किस लिए ध्यान हीना ना से सब ध्यान जो नहीं करते चिंतन दीढ़ दिर, दीर्घ चिंता नहीं करते उनके लिए अत्यंत दुरोभगाह्य प्राप्त करना बड़ा कठिन तो है किंतु जीवित रहते ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसे होगी इसलिए कहा मन गच्छेयम तो मनुष्य यदि प्राप्त करेंगे मुख्य प्राप्ति नहीं होगी न तरी मुख्या प्राप्ति इतिहास है हा शरीरपाता ऊर्धवम मनुष्य अथवा शरीर शर्रपात के बाद ब्रह्मलोक जाऊं जाऊँ विपरीत पाठम हेतुत्व ची विपरीत पाठ कैसा है पहले तो श्यामा सबलम प्रपति विपरीत कैसे हो गया सबला श्याम प्रपद्धि श्याम से सबल को प्राप्त करो और सबल से श्याम को प्राप्त करूँ यहाँ से तो उधर जाऊँ फिर उधर से ये अर्थ नहीं है यहाँ से ब्रह्मलोक जाऊं और फिर ब्रह्मलोक से यहाँ भी आ जाऊं ऐसा चाहता ऐसा नहीं क्योंकि ब्रह्म लोक से आया ये हेतु रूप विपरीत पाठ में हेतु देते विपरीत पाठम हेतु तो नहीं बैच जो सबला श्याम प्रपद्ये विपरीत पाठ ये हेतु है प्रथम वाक्य में जो कहा गया उस अर्थ का क्योंकि मैं से ब्रह्म से श्याम को हृदय ब्रह्म प्राप्त हुआ हूँ इसलिए अभी हार्द्र ब्रह्म से ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊँ इस अर्थ है इसलिए क्योंकि सबल से श्याम को प्राप्त हो हो जाऊँ नहीं हुआ हूँ प्राप्त हुआ हूँ सबल से श्याम को प्राप्त हुआ हूँ इसलिए अभी श्याम से सबलों को प्राप्त करूँ आर्द से ब्रह्म लोक प्राप्त करूँ क्योंकि हिंदी अर्थ जो दिया हुए तथा लिखा तथा को काट करे क्योंकि मूल में जो हिंदी अर्थ दिया है देते लाने में तथा दिया क्योंकि चाहिए अब प्राप्त हूँ जो दिया हो नहीं हुआ हूँ प्राप्त हुआ प्राप्त किया हूँ प्राप्त हुआ हूँ यस्माद हम सबलाद ब्रह्मलोकात नाम रूप व्याकरणाय श्याम प्रपद्य हार्दभाव प्रपनोस्मृति अभिप्राय ये हेतु हो गया सबला श्याम प्रपद्य क्योंकि मैं सबलाद कात ब्रह्मलोकात ब्रह्मलोकात हार्द्य ब्रह्म को प्राप्त हुआ हूँ किसलिए नाम रूप व्याकरण आए नाम रूप व्याकरण करने के लिए श्याम प्रपद्य हार्दभाव प्रपन्न प्रपन्नोस्मि प्रपद्य का क्या अर्थ क्या प्रपन्नोस्मि अस्मी प्राप्त हुआ हूँ श्याम को प्राप्त हुआ हूँ इसलिए प्राप्त करूं ऐसे अर्थ तो नहीं प्राप्त हूं हूँ जी प्राप्त हुआ हूं ठीक है मैं हेतु प्रतिज्ञा योजती है हेतु यदिया सबल श्याम को प्राप्त हुआ हूँ प्रतिज्ञा करेंगे कहते अत तमेव प्रकृति स्वरूपम आत्मान सबलम प्रपदे जो मेरा स्वभाव है प्रकृति ब्रह्म लोक में स्वरूप है ये स्वभाव आत्मा है उसका मैं प्राप्त करूं वहाँ से मैं नाम रूप व्याकरण करने के लिए हार्दभाव को बुद्धि में संबंध को प्राप्त किया अब यहाँ से प्रकृति स्वभाव का मैं प्राप्त कर लूँ ठीक है मैं दृष्टान्तम आकांक्षा पूर्वकम अवतारे बैच दृष्टान्त को आशंका करके व्याख्यान करते हैं कथम सबल ब्रह्मलोक प्रपद्य उच्यते सबल चित्रित ब्रह्मलोक प्राप्त करूँ कहते कैसे कैसे प्राप्त करना कथम घर के उसका उत्तर देते अशवैव स्वानी ये दृष्टानते अशव रोमानी विधुय पापम ये दृष्टांत अशव स्वानी लोमा विधूय असु जैसे अपने लोम को कंपन करके विधुय कंपन न श्रम पांश्वादी से रोम तो अपनीय हर शर्क को हिलाते कंपन करता अश्व उसके द्वारा अपने सम थकावट को भी दूर कर देता है 500 सौ कीचड़ आदि रेत आदि लगा उसको भी दूर कर देता है कुछ पुराने रोम का भी रोम तो अपनी हटा करके लोम को हिलाता है जोर से हिलने से लोम में लगा हुआ धूली कीचड़ आदि अपनी सम थकावट भी दूर हो जाता है यथा निर्मल होते निर्मल हो जाता है एवं हार्द्य ब्रह्म ज्ञान है ना विद्यु ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो पाप सब समाप्त हो जाता है तो पाप शब्द से केवल पाप कर्म नहीं अधर्म ही धर्म में भी लेना धर्मा धर्म क्यम जिसको धर्म अधर्म कहते सब को नष्ट करके चंद्र एवच राहुग्रस्त राहु ग्रस्त राहु ना ग्रस्त चंद्र राहु ग्रास करता है राहु जब ग्रहण ग्रास करता है ग्रहण होता है उससे मुक्त होता है ग्रहण समाप्त होता है तो तस्मात तस्मात्त राहु मुखात प्रमुच राहु मुख से मुक्त करके जैसे भास्वर भवती चंद्र शुद्ध शुक्ल हो जाता है इस प्रकार में निष्पाप हो कर के ब्राह्मणों को प्राप्त करूँ यथा एवं धूत्वा प्रहार शरीरम इस प्रकार धूत्वा का त्याग करके इस शरीर को शरीर क्या है सर्वानर्थ आश्रय इस सर्वस्व अनर्थ का आश्रय है इसे तादात्म्य अभिमान करके दुखी होता है इसे अलग समझ लेता है तो छोड़ दिया ये व ध्यान न ध्यान के द्वारा यहाँ रहते ही कृतात्मा कृतकृत्य हो जाता है कृतकृत्य सन कृतम कृत्यम ये न जो कर्तव्य सब कर लिया कृतकृत्य होकर के अकृतम अकृत नित्यम ब्रह्मलोकम अभि नित्य है ब्रह्मलोक उसको प्राप्त करूँ ठीक में शरीर से त्याज हेतु मह शरीर को छोड़ करके शरीर को क्यों त्याग करना क्योंकि सर्वानर्थ आश्रम सब अनर्थ का आश्रय भोगों का आश्रय भोग करने के लिए शर्र मिला अवश्य भोगना पड़ेगा जिस कर्म से शर मिला इसी शर्र में रह करके उस कर्म का सब कर्म का फल सब को भोगना ही पड़ेगा इति शब्द ध्यान समाप्ति अर्थ ये मंत्र ध्यान के लिए ऐसे ध्यान चिंतन करें श्यामा शबलम प्रपद्य कह के वहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक अभिसंभवामी ती इति यहाँ तक तो ध्यान समाप्ति के लिए इत शब्द है समाप्ति के लिए ओण्नो मित